रामकृष्ण भक्त मालिका मास्टर महाशय 1905 सौ ईस्वी तक विविध विद्यालयों में अध्यापन आदि करने के पश्चात उन्होंने झमापुक का मार्टन इंस्टीट्यूट खरीदा वह विद्यालय बाद में होकर 50 नंबर अमहर्ट स्ट्रीट पर चला गया इसी मकान की चौथी मंजिल पर एक कमरे में मास्टर महाशय निवास करते थे और सायं प्रातः तुलसी तथा पुष्प वृक्षों से सुसज्जित छत पर बैठ धर्म चर्चा किया करते थे वही कमरा उनका निवास स्थान या आश्रय था। पहले पहल दिन में में एक बार चौधरी लेन स्थित याद भी दूर हो गया और उन्हें भगवत चर्चा करने की पूर्ण स्वाधीनता प्राप्त हो गई वचनामृत प्रकाशित हो जाने के पश्चात देश विदेश से अगणित भक्तगण अपनी धर्म पिपाशा निवार्थ उनके पास आते और वे अपना भंडार खोलकर उन्हें श्री कृष्ण की बातें सुनाया करते थे मास्टर महाशय के अंतिम जीवन में जिस किसी ने भी उनका दर्शन किया उसे ज्ञात है कि उन दिनों उनका निवास स्थान मानो प्राचीन ऋषियों की तप में परिणित हो गया था नीचे राजपथ पर संसार की प्रबल तरंगों से युक्त स्रोत प्रवाहित होता रहता था और ऊपर सब कोलाहल से परे हिमालय की शांति बिराजती थी जब कभी जो कोई भी मास्टर महाशय के पास जाता उन्हें ज्ञान भक्ति की चर्चा में ही मग्न पाता भक्तों तथा साधुओं के संग में उनका असीम आनंद निरंतर भगवत चर्चा में उनका काल यापन तथा भक्तों के साथ मिलने का उनका अतिव आग्रह जिसने नहीं देखा है उसके लिए वह कल्पनातीत है उनके मधुर वार्तालाप से आकर्षित होकर प्रतिदिन बहुत से लोग उस आध्यात्म तीर्थ में अवगान हेतु आते थे वे लोग आकर देखते या तो किसी सदग्रंथ का पाठ चल रहा है और बीच बीच में मास्टर महाशय जटिल विषयों की सरल एवं सरस व्याख्या करते जा रहे हैं अथवा अच्छा वे श्री राम कृष्ण की जीवनी तथा वाणी के प्रसंग में अविच्छिन्न अमृत धारा प्रवाहित किए जा रहे हैं साथ ही बाइबल, पुराण उपनिषद आदि से उद्धरण देते हुए अथवा ईसा चैतन्य श्री कृष्ण आदि के जीवन से समानांतर घटनाओं का उल्लेख करते हुए सबको मंत्र मुग्ध कर रहे हैं यदि कोई अन्य प्रसंग भी छेड़ता तो मास्टर महाशय चर्चा की गति को कुशलतापूर्वक भगवान मुखी कर देते थे दक्षिणेश्वर में एक दिन मास्टर महाशय को संसार त्याग करने के विचार में मग्न देख ठाकुर ने कहा था जब तक तुम यहाँ नहीं आए थे तब तक आत्मविस्मृत थे अब तुम स्वयं को जान सकोगे जिनके द्वारा भगवान की वाणी प्रचारित होने की है उन्हें वे थोड़ा सा बंधन लगाकर संसार में रखते हैं नहीं तो फिर वे बातें बताएगा कौन इसीलिए मां ने तुम्हें संसार में रखा है ठाकुर जिन लोगों को जगदम्बा के महिमा प्रचार के लिए चपरास प्राप्त अर्थात अधिकार प्राप्त समझते थे मास्टर महाशय उन्हीं में से एक थे श्री रामकृष्ण के त्यागी संतानों के प्रति मास्टर महाशय के प्रेम का थोड़ा परिचय पहले दिया जा चुका है इनमें से किसी किसी का छाया चित्र घर में रखकर वे स्वयं प्रातः पूजन भी किया करते थे स्वामी ब्रह्मानंद जी की अंतिम बीमारी के समय वे बड़ी देर तक उनके सैया के निकट ही बैठे रहते थे उनके शरीर त्याग देने पर वे अपने बिस्तर पर पड़े पड़े आंसू बहाते रहे अठारह सौ ईस्वी में काली कृष्ण अर्थात स्वामी विरजानंद आदि कुछ युवक रिपन कॉलेज में उन्ही के पास अध्ययन करते थे परंतु उनके धर्म भाव से परिचित नहीं थे वे लोग रामबाबू से आकृष्ट होकर काकुड़ गाछी जाया करते थे इन सबके अंदर त्याग भाव का प्राबल्य था पर उन दिनों रामबाबू आदि की धारणा विवेकानंद तो ठाकुर को मानता ही नहीं था तर्क किया करता था ठाकुर को यदि भगवान मान लिया तो फिर उनकी बातें ही शास्त्र है दूसरे शास्त्रों की क्या आवश्यकता ठाकुर को मुख्य देने से ही तो हो गया और किसी साधन भजन की जरूरत नहीं संसार में रहकर ही ठाकुर को पुकारना चाहिए वे वराहनगर मठ अथवाद मठ के के नहीं मिला इधर उनके उत्सुक नेत्रों ने शीघ्र ही ढूंढ निकाला उनके गंभीर स्वभाव तथा सामान्य वेशभूषा वाले मास्टर महाशय कालेज में अवकाश के समय का अपभ्य न कर छत पर चले जाते हैं और वहां मनोयोग पूर्वक अपनी नोटबुक अर्थात वचनामृत पढ़ा करते हैं इसके अतिरिक्त उनका, उन उनका वास्तविक परिचय प्राप्त कर लिया तथा आमंत्रण पाकर उनके घर को भी गए मास्टर महाशय ने उन लोगों को चटाई बिछा कर बैठाया और स्वयं भी निकट आ बैठे अध्यापक और छात्रों के बीच जो प्रचलित औपचारिक आचार व्यवहार दिखाई देता है यहां पर वैसा कुछ भी न था इस प्रकार युवकों के हृदयों को जीत लेने के पश्चात मास्टर महाशय बोले देखो ठाकुर कामनी कांचन त्यागी थे अतः उन्हें समझने के लिए उनका यथार्थ संदेश जानने के लिए उनके कामनी कांचन त्यागी शिष्यों का ही संग करना चाहिए गृहस्थ लोग चाहे जो भी हो ठाकुर का ठीक ठीक भाव नहीं बता सकते इस उपदेश के फलस्वरूप इन युवकों ने मरानगर मठ में आवागमन प्रारंभ किया और यथा समय संन्यास लेकर मठ एवं मिशन की शोभा बढ़ाई गृहस्थ होने पर भी मास्टर महाशय त्याग की महिमा की इतने मुक्त कंठ से घोषणा किया करते थे कि उनसे प्रेरणा प्राप्त अनेक लोग सन्यासी हुए एक भक्त से उन्होंने कहा था साधु संग करने से शास्त्र का मर्भ समझ में आता है और भी एक जन से कहा था हो सके तो साधु संग करो नहीं तो निसंग रहो विषय लोगों के संग से पतन होता है वे और भी कहते थे जब साधु संग न मिले तो कमरे में साधुओं के फोटो या चित्र रखकर ध्यान करना। इसके अतिरिक्त वे कहते थे श्री रामकृष्ण देव के उपदेशों का सार मर्म था त्याग यहाँ तक कि वे गृहस्थों को जो उपदेश देते थे उनमें भी त्याग का बीज छिपा रहता था कुछ सत्पात्रों में वह इसी जन्म में अंकुरित पल्लवित पुष्पित तथा फलित होते हुए हो जाता था। अन्य पात्रों में अगले जन्म में ऐसा होना था। एक दिन उन्होंने एक भक्त से कहा था देखो ना, ईश्वर अर्थात जगत को प्रकाश तथा उष्णता देने के लिए प्रदिन चंद्र सूर्य को भेज रहे हैं जिन्हें देखकर हम विस्मित रह जाते हैं लोगों को चैतन्य करने के लिए वे साधुओं को भेज देते हैं साधु लोग ही श्रेष्ठ मानव है और वे ही ईश्वर को अधिक पकड़ सकते हैं ये लोग सीधे पद से जा रहे हैं वे ही ईश्वर की प्राप्ति कर सकते हैं भक्त ने इस पर आपत्ति करते हुए पूछा ये जो सब साधु आया करते हैं क्या इन सभी ने सर्वोच्च आदर्श को अपनाया है मास्टर महासन नितनिक तनिक न होते हुए कहा इन्हें देख उद्दीपना तो होती है इनका कितना बड़ा त्याग है सब छोड़ छाड़ दिया है चैतन्य देव ने तो गधे की पीठ पर गिरवा देखकर साष्टांग प्रणाम किया था संसारी लोग तो कलंक सागर में डूबे हुए भी और अधिक कलंक अर्जित कर रहे हैं साधु लोगों से यदि थोड़ी भूल भी हो जाए तो वे उसे फिर झलक कर फेंक दे सकते हैं सत्संग में, में जो भाव मिले उतना ही लाभ है किसी साधु के आने पर वे काफी समय तक उनके पास बैठकर वार्तालाप करते थे और कहते थे साधु आए हैं भगवान ही साधु के वेश में आए हैं इनके कारण मुझे अपना स्नान भोजन आदि बंद रखना होगा ऐसा यदि न कर सकूं तो इससे बड़ा कोई दूसरा आश्चर्य क्या होगा साधुओं को वे ऐसे ही नहीं लौटने देते थे कुछ न कुछ अवश्य ही खिलाते और कहते मैं भगवान को भोग निवेदित कर रहा हूं मैं पूजा कर रहा हूँ और वही देख रहा हूँ वस्तुतः पाकर और उनके मुख से साधु के उच्च आदर्श की विपुल प्रशंसा सुनकर साधु लोग भी अपने आदर्श के प्रति और अधिक सचेत हो जाते तथा उस आदर्श को अपने जीवन में कार्यान्वित करने में और भी अधिक प्रयत्नशील होते थे